भाषार्थ मैं संपूर्ण जगत की स्वामिनी हूं धन प्रदान करने वाली हूं यज्ञार्थ देवों में प्रधान एवं ज्ञानवती हूं उस मुझको ही अनेक रूपों में विद्यमान एवं सर्वत्र अंतर्गत रहने वाली मुझको देव अनेक प्रकार से प्रतिपादन वर्णन करते हैं भाषार्थ जो अन्न भोग करता है जो देखता है जो प्राण धारण करता है तथा जो इस ज्ञान को सुनता है वह मेरी मदद से यह सब करता है और जो मुझे मानते जानते नहीं वे नष्ट हो जाते हैं हे प्राज्ञ मित्र तू सुन तुझे मैं श्रद्धेय ज्ञान को कहती हूं भाषार्थ मैं स्वयं ही इस ज्ञान का उपदेश करती हूं जिसको देव एवं मानव श्रद्धा पूर्वक मनन करते हैं अनुभव करते हैं मैं जिसको चाहती हूं उसको उत्तम बलवान करती हूं भाषार्थ ब्रह्म द्वेष्टा हिंसक शत्रु का संहार करने के लिए दुष्टों को रुलाने वाले रुद्र के धनुष को मैं सजग करती हूं सर्वत्र तांती हूं मैं मानवों के कल्याण के लिए युद्ध करती हूं मैं दावा पृथ्वी व्याप्त करती हूं भाषार्थ मैं इस संसार के शीर्ष स्थान में स्थित दुलोक को उत्पन्न करती हूं मेरा उत्पत्ति स्थान समुद्र के जल में है परमेश्वरी बुद्धि में है उसी स्थान से संपूर्ण जगत को व्याप्त करती हूं और मैं इस महान अंतरिक्ष को अपनी उन्नत देह से स्पर्श करती हूं कारण भूत में कल्याण में होकर संपूर्ण विश्व को व्यापती हूं भाषार्थ मैं ही सभी भूनों का निर्माण करती हुई वायु की भांति सर्वत्र व्यापती हूं बहती हूं स्वर्ग से भी और इस पृथ्वी से भी मैं अपने महान सामर्थ्य से प्रकट होती हूं षड दिन सत्योत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ हे देवों आर्यमा मित्र एवं वरुण ये तीन प्रीत युक्त एकमत होकर जिस मानव को शत्रुओं से पार कर देते हैं उस मानव को पाप एवं पाप का अमंगल फल प्राप्त नहीं होता भाषार्थ वरुण हे मित्र हे आर्यमन जिस उपाय से मानव के पाप से तुम रक्षा करते हो तथा शत्रुओं से पार करते हो बचाते हो उसी ही संरक्षण की हम तुमसे प्रार्थना करते हैं भाषार्थ यह वरुण मित्र एवं आर्यमा ये सभी देव अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे श्रेष्ठ मार्ग में हमें ले चलो संकट से पार करने के स्थान पर हमें शत्रुओं से दूर सुरक्षित पहुंचाओ भासारथ वरुण मित्र एवं आर्यमात तुम लोग संपूर्ण जगत की श्रेष्ठ प्रकार से रक्षा करते हो हे उत्तम सत्कार योग्य देवों तुम्हारे बहुत ही प्रिय शरणीय सुख में हम रहें और शत्रुओं के पार हम भाषार्थ आदित्य के पुत्र वरुण मित्र एवं आर्यमा ये सभी देव हिंसक शत्रुओं के पार करें मृतों के साथ उग्र तेजस्वी रुद्र इंद्र एवं अग्नि को हमारे कल्याण के लिए हम बुलाते हैं वे हमें शत्रुओं के पार करें भाषार्थ नेता स्वामी वरुण मित्र एवं आर्यमा हमारे पापों का नाश करें तथा हमारी सुखदायक रक्षा करें मानवो के स्वामी वे सभी देव हमें सब पाप फलों से पार करें और शत्रुओं से बचाएं भाषार्थ वरुण मित्र एवं अर्यमा ये सभी देव हम अपने सुख प्राप्ति तथा रक्षा के लिए जिसकी प्रार्थना करते हैं वे आदित्य के पुत्र उस सुख को और सब प्रकार से उत्कृष्ट शत्रुनाशक बल हमें प्रदान करें और हमें शत्रुओं से बचाएं भाषार्थ ही संरक्षक एवं यज्ञारह देवों इस प्रकार विख्यात तुम जिस शुभ्र वर्ण गौ का पैर बांधा गया है तब तुमने उसे मुक्त किया था इसी प्रकार हमें पाप से श्रेष्ठ रीति से मुक्त करो हे अग्नि हमें दीर्घायु प्रदान कर सप्त विनश्यत् उतर शततम सुक्तम भाषार्थ आती हुई अनेक देशों पर विस्तृत होकर नक्षत्र रूप चक्षु से देवी रात्रि संपूर्ण जगत को देखती है और यह सब प्रकार की शोभा सौंदर्य धारण करती है भासार्थ अविनाशी देवी रात्रि पहले अंतरिक्ष अनंतर नीचे और ऊंचे प्रदेशों को आच्छादित करती है और फिर ग्रह नक्षत्र आदि रूप तेज से अंधकार को भ्रष्ट करती है भासार्थ आती हुई देवी रात्रि अपनी भगनी उषा को परिग्रहित करती है तथा उषा काल में अंधकार को दूर करती है भासार्थ जैसे रात्रि काल में पक्षी भीड़ पर निमास करते हैं वैसे ही जिस उसके आने पर हम सुख से घर में आश्रय किए हुए हैं वह रात्रि देवी हम पर आज प्रसन्न हो भासार्थ रात्रि में सभी लोग सुख से सोते हैं और पादचारी गौ अश्व आदि पशु पक्षी तथा शीघ्रगामी शयन आदि प्राणी भी विश्रब्ध होकर सोते हैं भासार्थ हे रात्रि वृकी एवं ब्रक् को हमसे पृथक कर जिससे वे हमें काट नहीं सके चोर को हमसे दूर ले जा और हमारे लिए तू सब प्रकार से सुखकारी हो भाषार्थ घोर काला अंधकार स्पष्ट रूप से मेरे पास आ गया है हे उषा देवों तुम इष्टोताओं के ऋण धन प्रदान करके जैसे नष्ट करती है वैसे ही इस अंधकार को दूर करो भासार्थ रात्रि तुझको दूध देने वाली गौ की भांति स्तुतियों से प्राप्त करूं हे सूर्य कन्ने विनयशील मेरे स्तुति वचनों की भात हवि को भी ग्रहण कर अष्टाविंशतयतर शततम सुक्तम भासार्थ हे अग्नि युद्धों व यज्ञों में तेरी कृपा से मुझमें तेज प्राप्त हो तुझे संविधाओं से प्रदीप्त करते हुए हम अपने शरीर को पुष्ट करते हैं मेरे लिए चारों दिशाएं नम्र विनीत हों तुझे स्वामी प्राप्त कर हम शत्रु सेनाओं को पराजित करें भाषार्थ इंद्र से युक्त मरुत जन विष्णु एवं अग्नि ये सब देव युद्ध में मुझे मदद करें अंतरिक्ष की भात मेरा विशाल लोक अधिक प्रकाशमान हो मेरे इस इच्छित कार्य में वायु अनुकूल होकर बहे भाषार्थ सभी देव मुझे धन प्रदान करें और श्रेष्ठ यज्ञ फल मुझे प्राप्त हो देवों के लिए अनुष्ठित मेरे यज्ञ कार्य मेरे में स्थिर हों प्राचीन काल में जिन्होंने देवों के लिए होम किया है वे होता अनुकूल होकर देवों की श्रेष्ठ सेवा करें हम भी शरीर से सुदृढ़ होकर श्रेष्ठ वीर संतान से युक्त हों भाषार्थ मेरे लिए ऋतज जी मेरी चरु पुरोडाश आदि यज्ञ सामग्री है उन हव्यों से देवों को यजन करें मेरे मन में संकल्प प्रार्थना सत्य हो मैं किसी भी पाप में लिप्त न हो जाऊं हे विष्टे देवों तुम हमें यह आशीर्वाद दो भाषा हे शहर द्यो पृथ्वी दिन रात जल एवं औषधी देवियों हमें बहुत विपुल धन बल प्रदान करो हे विस्ते देवों यहां धन प्राप्त के विषय में पराक्रम करो जिससे वह धन हमें मिले हम पुत्रादि प्रजा से रहित न हों तथा हम देहों से पुत्रादि संतति से वर्जित न हों हे राजा सोम हमारा द्वेष करने वाले शत्रु के हम कदापि वश न हों भासार्थ हे अग्नि दूसरे शत्रुओं का क्रोध विफल करता हुआ स्वयं अहिंसित होकर रक्षा करने वाला तू हमारी सभी ओर से रक्षा कर वे भय युक्त होकर अव्यक्त बातें करने वाले शत्रु पुनः परांग मुख होकर जाएं इन मेधावी शत्रुओं का चित्त ज्ञान साधक मन एक साथ ही नष्ट हो जाए भासार्थ जो सृष्टि कर्ताओं का भी श्रष्टा है जो महान संसार का स्वामी है उस सर्व प्रकाशक रक्षक्ष पालन करता एवं अभिमानी शत्रूं का विजेता इंद्र की मैं इस्तुति करता हूं। दोनों अश्विनी कुमार एवं बृहस्पति प्रमुख सभी देव इस यज्ञ की तथा पाप से यजमान की रक्षा करें भाशार्थ सर्वत्र व्यापक अत्यंत पूजनीय बहुत से यजमानों से बुलाने योग्य तथा अनेक स्थानों में रहने वाला इंद्र इस यज्ञ में हमें सुख प्रदान करें हे हरे रंग के अश्व के स्वामी इंद्र वह तू हमारे पुत्र पोत्रादिकों को सुखी कर हमें बहुत दुखी ना कर हमें मत त्याग भाषार्थ जो हमारे शत्रु हैं वे दूर हों उन शत्रुओं को इंद्र एवं अग्नि की मदद से हम नष्ट करें वसु रुद्र एवं आदित्य मुझे सबसे श्रेष्ठ पद पर अधिष्ठित करें और मुझे उग्र बुद्धिमान एवं अधिराज करें एकोन त्रिन शतोत्तर शततम सूक्तम भाषार्थ प्रलय अवस्था में न सत् था और न असत् था उस समय न लोक था और आकाश से परे जो कुछ है वह भी नहीं था उस समय सबको ढकने वाला क्या था कहां किसका आश्रय था आगाध तथा गंभीर जल क्या था प्रलय अवस्था में न पंच भूतादि सत् पदार्थ ही थे न कुछ अभाव रूप असत ही था न आकाश था न लोक ही थे फिर किसने किसको ढका कैसे ढका किससे ढका यह सब अनिश्चित ही था भाषार्थ उस समय न मृत्यु थी न अमृत था सूर्य चंद्र के अभाव से रात एवं दिन का ज्ञान भी नहीं था उस वायु रहित दशा में एक एकाकी वह ही अपनी शक्ति के साथ प्राण ले रहा था उससे परे आत्मा भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं थी मृत्यु अमृत भी कुछ नहीं था तथा सूर्य चंद्रमा के न होने से दिन रात का भेद भी पता नहीं चलता था पर एक ब्रह्म ही ऐसी दशा में विद्यमान था